ध्यान और आध्यात्मिक जीवन सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक जीवन गृहस्थ के कर्तव्य हिंदू समाज व्यवस्था में गृहस्थ को समाज का मुख्य आधार माना गया है बच्चों को समाज के सामान्य कल्याण और सुरक्षा में योगदान करना सिखाना आवश्यक है मनुस्मृति में कहा गया है जिस प्रकार समस्त प्राणी जीवन के लिए वायु पर आश्रित है उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थाश्रम पर आश्रित है यथावायु समाश्रित सर्वे जीवंत जंतवः तथा गृहस्थमाश्रित वर्तन्ते सर्व आश्रमा मनुस्मृति लेकिन गृहस्थ का जीवन भोग विलास के लिए नहीं माना गया है शिष्य उद्धव के प्रति श्रीकृष्ण के उपदेशों में इस बात पर बार बार जोर दिया गया है गृहस्थ को सदा याद रखना चाहिए परम श्रेय भोग में नहीं बल्कि ज्ञान लाभ में है क्योंकि व्यस्त जीवन समष्टि का एक अंग है गृहस्थ धर्म के द्वारा परमात्मा की आराधना करके भक्त एकांतिक आध्यात्मिक साधना के लिए वन में जाकर चित्त शुद्धि के लिए प्रयत्न करे हिंदू शास्त्रों में हिंदू शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ के पांच प्रकार के कर्तव्य हैं पहला देव पूजा दूसरा शास्त्राध्ययन अर्थात पुरातन ऋषियों के प्रति कर्तव्य तीसरा अतिथि अभ्यागतों की सेवा सहायता चौथा पितृ पितृपुरुषों का तर्पण पांचवा पशुओं की रक्षा ये कर्तव्य पंच महायज्ञ कहलाते हैं और इन सभी कर्तव्यों को अनिच्छा से बेगार की तरह नहीं बल्कि सेवा की भावना पूजा की भावना से पालन करना चाहिए इस भावना से कर्तव्यों का पालन करने पर वे बंधन का कारण नहीं होते इसके बदले वे आध्यात्मिक जीवन में सहायक होते हैं कर्तव्य सेवा व पूजा का समन्वय वेदांत का लक्ष्य है यदि कोई कर्म आध्यात्मिक जीवन के साथ जोड़ा ना जा सके तो वह कर्तव्य नहीं कहा जा सकता यदि तुम पाओ कि कोई कर्म तुम्हें भगवान से विमुख कर रहा है तो उसे ना करो सभी प्रकार के कर्मों को हमें परमात्मा के निकट से निकटतर ले जाना चाहिए जैसा श्रीमदभागवत में श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं जो निरंतर निष्ठापूर्वक अपने स्वधर्म द्वारा मुझे परम और सार्थ जानकर मेरी आराधना करता है वह ज्ञान विज्ञान का अधिकारी ही शीघ्र ही मुझे प्राप्त करता है मेरी भक्ति से युक्त सभी कर्म मुक्ति प्रदान करते हैं यही कल्याण का मार्ग है मानव का अपने प्रति कर्तव्य उपरयुक्त पांच प्रकार के कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक मानव का अपने प्रति अपने आत्मा के प्रति कर्तव्य है प्रत्येक आत्मा परमात्मा का एक अंश है अतः अपनी आत्मसत्ता के प्रति कर्तव्य पालन से अन्य सभी दायित्वों का पालन हो जाता है मानव की आत्मा अभिव्यक्ति और विकास की प्रतीक्षा कर रही है लेकिन वह निरंतर छुद्र आत्मा या अहंकार द्वारा आवृत्त हो जा रही है दैनंदिन चहल पहल में इंद्रिय विषय भोगों के पीछे बे बेहताशा दौड़ के कारण मानव अपने भीतर की हल्की छ पुकार की आत्मा की पुकार की अपेक्षा कर देता उपेक्षा कर देता है फलस्वरूप उसके सारे कार्य अंत में उसके असंतोष और हताशा के कारण बन जाते हैं यहां तक कि तथा कथित मानव सेवा भी उसे शांत और असंतुष्ट ही बनाती है हमारे समस्त कर्तव्यों का उच्चतर आत्मा की अभिव्यक्ति रूप समन्वित लक्ष्य अवश्य होना चाहिए तभी जीवन अर्थपूर्ण होगा मुख्य समस्या यह है कि लोग कठोर साधना के बिना परमात्मा के हाथ के पवित्र यंत्र बने बिना आचार्य बनना चाहते हैं वे परमात्मा मानव देह रूपी मंदिर में निवास करते हैं पहले हमें स्वयं भगवान को जानना चाहिए और अपनी समस्याएं सुलझाने में समर्थ होना चाहिए तब दूसरों की सहायता करनी चाहिए हम अपने अस्तित्व मात्र से अनजाने ही सत्य को प्रकाशित करते हुए दूसरों की मुख्य सहायता कर सकते हैं लेकिन स्वयं कोई आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त किए बिना दूसरों की आध्यात्मिक सहायता करने की बात करना या सोचना बिल्कुल हास्यास्पद है सच्ची पवित्रता और अनाशक्ति लाभ करने पर तुम संसार में आसक्त नहीं होते और संसार तुम्हारे मन और स्नायुओं को प्रभावित नहीं करता और तभी यह जानकर कि तुम परमात्मा के हाथों के यंत्र मात्र हो तुम दूसरों की सहायता की बात कर सकते हो एक और बात है जिसे कर्तव्य समझना चाहिए विद्यार्थी जीवन के बाद भी थोड़ा बहुत विद्यार्थी जीवन बनाए रखना चाहिए यदि पठन पाठन और गहरे अध्ययन का अभ्यास छूट जाए तो यह हमारे मस्तिष्क एवं चिंतन की क्षमता के विकास के लिए बहुत बुरा है बहुत से लोग विद्यालयों से निकलने पर तथा तो उम्र बढ़ जाने पर चिंतन की आदत खो देते हैं और यह सचमुच बहुत बुरा है और अस्पष्ट तो असंबद चिंतन जैसा खतरनाक और कुछ नहीं चिंतन का अभ्यास नर रहने से वे कर्मठ मात्र रह जाते हैं चिंतनशील नहीं रहते दोनों का समन्वय वह संतुलन रहना चाहिए अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा अधिकांश लोगों के लिए व्यवधान के बाद पुनः अध्ययन प्रारंभ करना बहुत कठिन होता है और जो थोड़े बहुत लोग उसमें सफल होते हैं उन्हें भी काफ़ी संघर्ष और तनाव से गुजरना पड़ता है क्योंकि चिंतन का अभ्यास छूट चुका था उनका छिछला हल्का अध्ययन उनकी ओछी बातचीत उनकी विचारहीन बाह्य प्रवृत्ति ने उनकी चिंतन मनुशक्ति को बहुत हद तक नष्ट कर दिया है आँखें खोलकर इसको देखने पर इसका प्रभाव हमारे इस आधुनिक जगत में दिखाई देगा उच्च आदर्श विहीन रित और सत्य को समझे बिना की गई विचार रहित क्रियाशीलता मात्र काम करना है इसलिए करना जो आलस्य के लिए आलस्य से, से किसी भी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है भले ही ऐसे कर्मठ जीवन में लोग गर्व का अनुभव क्यों न करें यह पर्याप्त नहीं है कि मैं कुछ निर्माण करता रहूं मैं जो निर्माण करूं वह शुभ सृजनात्मक होना चाहिए न कि भंसात्मक या मानवता को हानि पहुँचाने वाला अतः अध्ययन के लिए अधिक समय न भी मिले तो भी गहन चिंतन का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए इतना समय व्यर्थ चिंतन में ही नहीं बल्कि अहितकर चिंतन में गवाया जाता है जिसका उपयोग उच्चतर क्रियात्मक चिंतन में किया जा सकता है दिन भर में बहुत सी फालतू घड़ियां होती है और इस खाली समय का बड़ी आसानी से उच्च चिंतन में उपयोग किया जा सकता है व्यर्थ चिंतन के बदले इस समय का हमें उच्चतर उपयोग करना चाहिए किसी कोने में खाली बैठे रहने के बदले कुछ उच्चतर और यथार्थ चिंतन के द्वारा हम ऐसे क्षणों का सदुपयोग कर सकते हैं सचमुच ऐसा करने पर हम यह पाएंगे कि साधना स्वाध्याय और बौद्धिक चिंतन के लिए पर्याप्त समय है अपने विचारों को कभी भी लक्ष्यहीन भटकने नहीं दिया जाना चाहिए प्रायः हम घंटा आधा घंटा विचार रहित दशा में बैठे रहते हैं अथवा कुछ हल्का साहित्य पढ़ते हैं अथवा कोई छिछली और फालतू बात सुनते रहते हैं ये बातें हम मुर्खों की तरह करते हैं हम इनमें सुख का भी अनुभव करते हैं ये हमें अच्छी भी लगती है लेकिन यदि इसी आधे घंटे को भक्ति शास्त्र पढ़ने या गहन अध्ययन के लिए और किसी उपयोगी और स्वस्थ साहित्य को पढ़ने के लिए लगाना चाहो तो हमारा सारा मस्तिष्क विद्रोह और विरोध करने लगता है बुद्ध की इस प्रसिद्ध उक्ति पर मनन करने से हमें लाभ हो सकता है अब भिक्षुओं तुम्हें याद दिलाता हूँ सभी निर्मित वस्तुएँ क्षर हैं अतः सदा सजग रहो यह उद्देश्य दृश्य जगत की अनित्यता का हमें अनुभव कराकर व्यर्थ धंधों और अनियंत्रित चिंतन को दूर करने में हमारी बहुत सहायता करता है हमें अपने जीवन में नित्य परिवर्तनशील और सदा असंख्य रूप धारण करने वाले जगत के बदले और परिवर्तनशील सत्ता को अधिक महत्व देते रहना चाहिए और मानव का चरम पुरुषार्थ यही इसी जीवन में उस सत्ता का साक्षात्कार करना तथा तत्पश्चात दूसरों को उसके साक्षात्कार में मदद करना है यदि हम व्यर्थ बकवास अर्थहीन कार्यों और चिंतन में नष्ट हो रहे समय का सोच समझ कर सदुपयोग करें तो हमें आवश्यकता से अधिक समय मिलेगा अभ्यास द्वारा ऐसी गहन विचारशीलता का विकास किया जा सकता है कि दो घंटे का सामान्य चिंतन आधे घंटे में किया जा सके दो बातें हैं मात्र मात्रा और गुणवत्ता यदि तुम मात्रा न बढ़ा सको तो गुणवत्ता में अपने ध्यान और स्वाध्याय की गुणवत्ता में सुधार करो